स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण भद्राद्यपि कठोराणी मृदुनिकुसुमाद्यपि स्वामी सदा शिवानंद भक्तराज महाराज सुना है कि स्वामी विज्ञानानंद जी बेलूर मठ में गृह निर्माण अधिकारी करने के कुछ समय बाद कुछ समय तक स्वामी जी के साथ भारत के विभिन्न स्थानों में घूमे फिरे थे सन उन्नीस के अंतिम समय में परिवराजक के रूप में इलाहाबाद आए और अपने पूर्व परिचित डॉक्टर महेंद्रनाथ नाथ उद्देदार महाशय के अतिथि के रूप में रहे महेंद्रनाथ मेरे चाचा थे उस समय के इलाहाबाद में सरकारी डॉक्टर थे और मुठ्ठीगंज अंचल में रहते थे पारसी बागान कोलकाता की रामकृष्ण समिति के प्रतिष्ठाता श्री शरद चंद्र मित्र कुछ वर्षों पूर्व वायु परिवर्तन के लिए इलाहाबाद आए वे वराहनगर मठ में आते जाते रहते थे वहाँ श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में आने से वे श्री ठाकुर के भाव से विशेष रूप से प्रभावित हुए इलाहाबाद में आकर वे शिवालय में एक छोटे कमरे में श्री ठाकुर का एक चित्र रखकर उसकी पूजा तथा पाठ आदि करने लगे इस प्रकार स्थानीय समवयस्क युवक उनसे जुड़ गए और उन्होंने उनका श्री ठाकुर की भावधारा से परिचय करा दिया शरद बाबू के उत्साह से सब ने मिलकर ब्रह्मवादी क्लब नामक एक क्लब की स्थापना की सन 1900 में किसी समय इन युवकों ने सुना कि श्री राम कृष्ण के एक अंतरंग शिष्य श्रीमद स्वामी विज्ञानानंद महाराज मुठ्ठीगंज में डॉक्टर उद्देदार के घर ठहरे हुए हैं वे लोग दूसरे दिन सुबह महाराज के दर्शनों के लिए गए तब महाराज ध्यान जब में अपने कमरे में थे लगभग नौ बजे वे बाहर आए और इन युवकों ने उनका दर्शन कर उन्हें एक दिन ब्रह्मवादिन क्लब में अपनी पद प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया उन्होंने यह भी कहा कि लगभग पाँच वर्षों से क्लब में श्री ठाकुर की निर्मित पूजा होती है और यदि पूजा पूज्य महाराज ब्रह्मवादिन क्लब में आकर रहें तो वे बहुत प्रसन्न होंगे उनके आंतरिक आग्रह को देख कर, महाराज बहुत प्रसन्न हुए इसके कुछ दिन बाद पूज्य विज्ञानानंद महाराज ने क्लब के भवन में सुभागमन किया यह स्थल उन्हें अच्छा लगा और अगले रविवार को ही वे वहां आ गए और तब से लगभग दस वर्ष काल उन्होंने वहां कठोर तपस्या और ग्रंथ रचना आदि करते हुए बिताया पहले पहल वे स्वयं अपना खाना पकाते थे वहां घर में नल नहीं था वे स्वयं रास्ते के नल से पानी लाते थे अपने द्वारा व्यवहारित बर्तन वे स्वयं मान लेते थे किसी की सहायता नहीं लेते थे प्रतिदिन बहुत सुबह उठकर कर आठ बजे तक ध्यान करते थे उसके बाद नौ बजे तक सुबह का नाश्ता करके पढ़ाई लिखाई करते वे अध्ययन में इतने तन्मय हो जाते थे कि किसी किसी दिन खाना बनाने का या दिन के खाने का भी ख्याल नहीं रहता था शाम को क्लब के किसी युवक सदस्य के आने पर वे कहते अरे तुम्हारे घर से कुछ रोटी और तरकारी ला दो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा। साधारणतः वे 11-12 बजे के बीच थोड़ा बहुत खाना खाकर उसके बाद कुछ आराम करते और 2 बजे से पुनः ध्यान जप करने लगते शाम को दरवाज़ा खोलने पर क्लब के सदस्य अंदर आते थे सप्ताह में एक दो दिन वे मेजर वामन दास बसु या उनके बड़े भाई श्री श्रीचंद्र बसु के पास पाणिनी कार्यालय में अथवा छात्र जीवन में मित्र प्रवासी संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय के घर या इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी में किताब लाने जाते थे कभी कभी कॉलेज के छात्र उनके पास आकर गणित पदार्थ विज्ञान आदि समझ लेते थे संध्या के बाद स्तौपाठ संध्या आरती समाप्त कर क्लब के सदस्य और भक्त घर चले जाते थे क्योंकि उसके बाद महाराज किसी को वहाँ रहने नहीं देते थे कभी कभी वे आरती के बाद गीता की व्याख्या करते थे वे रात को सामान्यतः खाना नहीं बनाते थे दूध या दूध के साथ ओट मिल उनका रात का भोजन होता था उनके सारे कार्य घड़ी के कांटे की तरह निर्दिष्ट होते थे किसी के समय में हेर बदल करने पर वे अप्रसन्न होते थे हम लोगों को हमारे जीवन के प्रारंभ में ही ऐसे एक आदर्श महापुरुष को पाकर अपने जीवन गठन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था सबसे पहले मुझे अपने चाचा के घर पर और बाद में ब्रह्मवादी क्लब में महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था लेकिन वे अत्यंत गंभीर स्वभाव के थे इसलिए शुरू शुरू में उनसे बात करने का साहस नहीं हुआ था सन 1902 के जनवरी माह में स्वामी विवेकानंद काशी आए थे और उनके कुछ पूर्वमय सहयोग से वहाँ गया था यहीं से मेरे धर्म जीवन का प्रारंभ हुआ था यहाँ मुझे श्री ठाकुर की भावधारा और स्वामी जी के आदर्श की प्रेरणा मुझे श्री चारूचंद्रदास अर्थात स्वामी शुभानंद केदारनाथ मौर्य अर्थात स्वामी अचलानंद आदि से प्राप्त हुई थी बाद में स्वामी जी ने काशी में मुझ पर कृपा की अर्थात दीक्षा दी और मुझे एक नया जन्म प्राप्त हुआ मैं बीच बीच में स्वामी जी के साथ काली कृष्ण ठाकुर महाशय के बंगले में रहता भी था जहाँ स्वामी जी रहा करते थे जहाँ स्वामी जी रहा करते थे उस समय स्वामी विज्ञानानंद भी वहाँ स्वामी जी के पास आए थे तब मैंने देखा था कि स्वामी जी के प्रति उनकी कैसी असीम श्रद्धा थी कुछ समय बाद वे इलाहाबाद लौटकर कर क्लब में रहने लगे तब मैं प्राय सायंकाल उनके दर्शनों के लिए जाता था सन उन्नीस के सेप्टेम्बर या अक्टूबर के महीने में पुज्य राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद वृंदावन जाते समय इलाहाबाद में पुज्य विज्ञानानंद महाराज के पास ब्रह्मवादिन क्लब के मकान में सात आठ दिन रहे थे उनके साथ निरद महाराज और नौ गोपाल बाबू थे निरद महाराज खूब भजन गाते थे और नौ गोपाल बाबू तबला बजाते थे तब क्लब आनंद से भर जाता था बहुत संभव अगले वर्ष स्वामी तुरानंद एक बार विज्ञानानंद जी के पास आकर छः सात दिन रहे थे वे खूब ध्यान जप करते थे और भवे सई से परमानंद गाना प्रायः तन्मय होकर गाया करते थे सन 1906 में पूज्य अभेदानंद जी अमेरिका से भारत लौटने पर एक बार इलाहाबाद आए थे उन्होंने बहादुरगंज में श्री श्री चंद्र का आतिथ्य ग्रहण किया था और सारे दिन ब्रह्मवानि क्लब में पूज्य विज्ञान महाराज के साथ विभिन्न प्रसंग किया करते थे मैं सन उन्नीस में इलाहाबाद के एंग्लो बंगाली स्कूल में अध्यापक था मेरे चाचा के बड़बाकी जाने के बाद मैं ब्रह्मवालिंग क्लब के पास एक मेस में आकर रहने लगा वहां मुझे बहुत असुविधा होती थी लगभग सन 1907 में स्वामी विद्यानंद जी सेवा सेवाश्रम में रोगियों के लिए वार्ड बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए गए थे उस समय तो मेरे मित्र हरिंद्रनाथ दत्त ने मेरे क्लब में रहने की अनुमति प्राप्त करने के लिए महाराज को पत्र लिखा पुज्य महाराज ने सानंद अनुमति प्रदान की मैं क्लब में रहता और अपने मित्र के यहाँ आहार आदि करता था काशी का कार्य समाप्त करके महाराज जी के इलाहाबाद लौटने का समाचार आने पर मैं क्लब छोड़कर हरेन बाबू के घर आ गया महाराज जी ने इलाहाबाद पहुँच मुझे बुला भेजा और अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझसे कहा तुम यहाँ से क्यों चले गए जैसे पहले रहते थे उसी तरह यहाँ आकर रहो उनके आदेशानुसार मैं पुनः आकर क्लब में रहने लगा इस प्रकार मुझे पूज्य विज्ञान महाराज का पूज संग बहुत दिनों तक प्राप्त हुआ था बाद में मुट्ठीगंज के नए मठ में भी वे मुझे साथ मिलाए थे इन दोनों स्थानों में काल तक उनके सानिध्य और उनके पवित्र और तपोमय कठोर जीवन के आदर्श के अनुसार मेरा जीवन गठित हुआ उनसे मैंने पूर्ण ईश्वर निर्भरता और लंबी होना भी सीखा था सन 1910 में महाराज ने आश्रम के लिए मुठ्ठी का मकान खरीदा इसके साथ ही इसके सामने के रास्ते के दूसरी ओर की एक खाली जमीन को टुकड़े को भी महाराज ने चार हजार एक सौ में खरीदा उस समय मैंने रुपए उधार दिए थे बाद में रुपए इकट्ठे करके सारे रुपए चुकाते समय मैंने उनसे उनमें से एक हज़ार रुपये उन्हें दिए और बाकी रुपये ले लिए मुठ्ठीगंज आने के बाद मुझे सुबह आहार आदि करके विद्यालय के लिए विद्यालय के कार्य के लिए जाना पड़ता था रसोईया ब्राह्मण खाना पकाकर चला जाता था पूज्य महाराज जी तथा ब्रह्मचारी देवता जी सारे काम करके खाना खाते एकमात्र मेरे लिए महाराज जी ने जाने कितनी असुविधाएँ शहर्ष स्वीकार करते थे प्रतिदिन उनको ठंड थंड़ भात ठंडा भात खाना पड़ता था ऊपर से कुछ रोगादि होने पर वे स्वयं डॉक्टर को बुलाकर दवाई और पथ्य की व्यवस्था करते थे एक दिन पूज्य विज्ञान महाराज देवता जी और मैं आश्रम में बैठे बातचीत कर रहे थे कि किसी एक प्रसंग में मैं बोल उठा महाराज रुपये पैसे ना होने पर जीवन निर्वाह नहीं हो सकता यह सुनकर महाराज बहुत गंभीर हो गए कुछ देर बाद उन्होंने कहा तुम्हारी पासबुक लेकर मेरे साथ पोस्ट ऑफिस चलो मैं कुछ भी समझ नहीं सका केवल यंत्र चालीस सा आज्ञानुसार उनके साथ जाने लगा पोस्ट आफिस पहुंचकर उन्होंने मठ की पासबुक से मेरी पासबुक में 700 सौ रुपये जमा कर दिए मैं तो अवाक रह गया उन्होंने कहा तुम्हारे बाकी रुपए कुछ दिन बाद दूंगा तुम्हारा जब भगवान पर विश्वास नहीं है तो तुम मठ में नहीं रह सकते उनके आदेशानुसार मठ छोड़कर दूसरी जगह रहना पड़ा कुछ दिनों में अपने भूल अनुभव की तथा उनकी अपार करुणा का भी अनुभव हुआ मेरे मन में सुप्त आसक्तियों को दूर करने के लिए ही ब्रह्मज्ञ विज्ञानानंद ने यह व्यवस्था की थी मठ के बाहर रहते हुए भी मैं प्रतिदिन मठ जाता था और उनके आदेशानुसार छोटे मोटे काम करता था इस बीच में एक बार बीमार हो गया था सूचना पाकर महाराज जी मुझे देखने आए थे स्वस्थ होने पर उन्होंने पुनः मुझे मठ में निवास करने की अनुमति प्रदान की और मैं भी मठ में रहने लगा सन 1914 के अक्टूबर महीने में काशी से पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज इलाहाबाद आए मैंने एक दिन एकांत में महाराज जी द्वारा मुट्ठीगंज आश्रम से निकाल देने की तथा मेरे रुपये वापस देने की बात उन्हें बताई उन्होंने मुझे कहा तुम हरिप्रसन्न से क्षमा मांगो वे साधु हैं वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे मैंने तत्काल इस आदेश का पालन किया पूज्य विज्ञानानंद जी समझ गए कि यह पूज्य राखाल महाराज का ही निर्देश है उन्होंने साहस से मुझे क्षमा कर दिया बाद में बहुत अनुनय विनय करने पर उन्होंने वापस किए हुए रुपये भी ठाकुर के कार्य के लिए पुनः ग्रहण कर लिए इसके बाद ही मुझे पूज्य राजा महाराज से संन्यास ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे मन प्राण से यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि संन्यासाश्रम में प्रवेश का मेरा मार्ग सुगम हो जाए इसीलिए विज्ञानानंद जी ने मुझे ऐसा कठोर दंड दिया था इसके बाद मैं उनकी अपार करुणा से कभी वंचित नहीं हुआ जीवन में कभी कोई समस्या पैदा होने पर मैं निष्कपट रूप से उन्हें बता देता था वे सस्नेह सभी समस्याओं का समाधान कर देते थे सन उन्नीस में पूज्य स्वामी विजयानंद महाराज कुछ दिनों के लिए मुठ्ठीगंज आश्रम में रहे इसके बाद पूज्य खोखा महाराज स्वामी सुबोधानंद मुठ्ठीगंज आश्रम में आकर कुछ दिन रहे थे सन 1918 के फरवरी माह में प्रयाग के कुंभ मेले के अवसर पर पूज्य विज्ञान महाराज की गर्भधारणी माता नकुलेश्वरी देवी इलाहाबाद आई थी पूज्य महाराज ने अपनी जननी को आदर सहित एक माह से अधिक समय तक मठ में रखा था और उनकी सेवा की थी इसके पहले उन्होंने किसी महिला को यहाँ तक कि महतरानी या ग्वालिन को भी मठ में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की थी एक बार महाराज की पूर्वाश्रम की एक बहन उनके दर्शनों के लिए आई लेकिन महाराज ने उन्हें मठ में रहने की अनुमति नहीं दी और उनके रहने की व्यवस्था निकटवर्ती एक धर्मशाला में कर दी उनके मठ में आने पर भी केवल कुछ समय के लिए महाराज का दर्शन और प्रसाद ग्रहण का ही अवसर पाती थी जबकि माँ की उन्होंने कितनी सेवा स्वयं की थी उन्होंने हमारे मित्र सच्चिदानंद मित्र को अपनी वृद्धा माता का कुंभ के अवसर पर त्रिवेणी स्नान का दायित्व तो सौंपा था जो उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ पूर्ण किया था माता जी के मठ रहते समय महाराज जी एक छोटे बच्चे की तरह उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे लौटते समय वृद्धा माता ने उन्हें तथा आश्रम के अन्य सेवकों को खूब आशीर्वाद दिया था महाराज जी के संन्यास जीवन के प्रति अपूर्व निष्ठा और तितिक्षा स्वयं देखकर जन्नी ने कहा था बाबा तूने ठीक पथ का ही चयन किया है भाग्यवान तेरी मनोवासना अवश्य पूर्ण करेंगे भगवान तेरी मनोवासना अवश्य पूर्ण करेंगे अगले वर्ष महाराज को खबर मिली कि उनकी जन्नी का स्वर्गवास हो गया है उन्होंने हमसे कहा देखो मेरी माँ स्वर्ग गई है यहाँ से आते समय बहुत आशीर्वाद देकर गई थी उससे मेरा मन भी आनंद से भरपूर है इसके लगभग एक साल बाद पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद महाराज के बुलाए जाने पर स्वामी विज्ञानंद जी महाराज जी के समाधि मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में कुछ दिन बेलूर मठ जाकर वहाँ रहे थे हमने देखा है कि इलाहाबाद में उस समय वे स्वामी जी के ध्यान में गहरे निमग्न रहते थे तब वे हमसे श्री ठाकुर के बदले स्वामी जी के बारे में ही अधिक बातचीत करते थे वे प्रायः भरद्वाज आश्रम वहाँ की सप्तर्षि की मूर्ति को तन्मय होकर देखते थे पुनः हमें कहते थे कि प्रत्येक कल्प में जो सप्तर्षि होते हैं वे ही विश्व के एकमात्र मंगलकर्ता होते हैं इसी समय उन्होंने जयपुर निवासी श्री नरसिंहदास नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार से सप्तर्षि मंडल का एक तैल चित्र बनवाया था तथा उसे अपने शयन कक्ष में रखा था महाराज जी कहते थे स्वामी जी विश्व में सर्वत्र हैं लेकिन सप्तरषि मंडल उनका विशिष्ट स्थान है वहीं से वे सारे जगत का सभी प्रकार से नियंत्रण करते हैं हमने बाद में देखा था कि श्री ठाकुर के मंदिर के निर्माण के समय पूज्य विज्ञान महाराज सभी अवतारों और विभिन्न धर्म प्रवर्तकों के भाव में अधिकांश समय विभोर रहते थे इनकी ही नहीं बल्कि कन्फ्यूशियस से आदि चीन के विख्यात धर्म नेताओं के भी चित्र उन्होंने अत्यंत आदर के साथ मुठ्ठीगंज आश्रम के देवालय में रखे थे मैंने यह सदा पाया था कि महाराज जी जब कि जिस काम को हाथ में लेते थे उसमें ही वे अपने मन को पूरी तरह लगा देते थे मेरा दृढ़ विश्वास है कि महाराज जी के आदर्श सन्यास जीवन को देख तथा उनके कठोर अनुशासन के कारण ही हमारा मन कामना वासना से मुक्त होकर चतुर्थ आश्रम के लिए प्रस्तुत हो सका था मैं सदा उनकी अपार कृपा प्राप्त कर धन्य हुआ हूँ पराम परमार्थ की प्राप्ति के मार्ग में उनका अमोघ आशीर्वाद मेरा परम सहायक हुआ है जब मैं हर क्षण अनुभव करता हूं। इस निबंध की सामग्री स्वामी वशिष्ठानंद जी पूज्य समर महाराज ने स्वामी सदा शिवानंद जी से विभिन्न समय सुनी थी तथा अपनी डायरी में लिख रखी थी वे लंबे समय तक मुठ्ठीगंज आश्रम के सदस्य रहे थे काशी में अपने देहावसान के पूर्व उन्होंने यह डायरी श्री कृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी के अध्यक्ष स्वामी अपूर्वानंद महाराज को दी थी उक्त डायरी की सहायता से यह निबंध संकलित किया गया है संपादक